क्या गया? गे हो गया क्षेत्र शरीर और जानने वाला है क्षेत्र ज्ञा <coughs> जो जानने वाला क्षेत्र के आत्मा हुई है वही ब्रह्म ईश्वर है और क्षेत्र है देह आदि क्षेत्र का धर्म आत्मा में नहीं है जैसे जरा मृत्यु जरा मृत्यु देह धर्म है आत्मा में नहीं है ठीक इसी प्रकार क्षेत्र का धर्म है सुख दुख आदि आत्मा में नहीं है पूरा किसी कहता है गेह का धर्म होने पर भी सुख दुख आत्मा का हो होगा तो सिद्धांत कहता है जो गेह का धर्म आत्मा में गे का धर्म जरा मरण है अचैतन्य है वो आत्मा में क्यों नहीं है देह का धर्म यदि आत्मा में आएगा देह का धर्म जरा मरण अचैतन्य आदि भी आत्मा में प्रसंग आत्मा में जरा मृत्यु अचैतन्य प्रसंग ऐसा नहीं होता है अविद्या अध्यारोपित होने से जैसे जरा मरणादि आत्मा में नहीं है ऐसे सुखद भी आत्मा में नहीं है पूरा ने कहा, सुख दुख आत्मा में नहीं इसमें क्या प्रमाण है तो उसके लिए क्या न भवन अस्ति अनुमान अविद्या अध्यारोपित्व तो तो जरा अधिपति हेत्वा तो जो हेय है उपाध्याय ग्रह है वो अपने आत्मा का धर्म नहीं आदि शब्द जड़ हेयत्वाद उपाधि ये होने से ये आत्मा का धर्म नहीं जो है त्याज्य है ग्राहे है दृश्य है जड़ है वो अपने भिन्न दृश्य का है आत्मा का नहीं सुखादि नाम जरा बाई तरफ चल रहा था न पांच में अधिष्ठानस्य आरोप दृष्टान सुखादीना जरादिवत आत्मधर्म आत्मा का धर्म नहीं जैसे आत्मा का धर्म नहीं वस्तुतः असंसारिता सुखाद आत्माधर्मि तस्तुताी फलित तति कर्तव्यलक्षण संसारो कर्तृत्व संसारे कर्तभौतृत्वस्वूप जेय हे ज्यातरी अभी ज्ञाता ज्ञाता चेतने ज्ञातु तो तो लक्षण जैं। कोई टीका आरोप दृष्टान आरोपित वस्तु के साथ अधिष्ठान के बाद तो स्पर्श नहीं अद्यान आकाश से तलम आकाश से मैं आरपित तलमत् उसका संबंध नहीं परिन्न से आत्म संसारित स्थिति परमात्मा स्विन्न प्रत्येगात्मा उसमें संसारित पर संसारित तदीतम इसलिए परमात्मा जो संसारित आदन है वो ठीक नहीं एवं सती सर्व क्षेत्र स्वीप सत भगवत क्षेत्र से ईश्वर से संसारित गंध मत नियम हो गया था संसारित्व नहीं ठीक टीका आत्म संसार से आरोपित्वाद तथा अभिन्न पर आशंका आत्मा भी आरोपित तदिन्न तो तो पर शंका नवचिदी लोक अवद्यान धर्मेन कसिद उपकार अथवा अपकार तो दिखा गया अविद्या धर्म से न तो उपकार न तो अपकार टीका पुरुष निश्चय आत्मन देहादिम निश्चय से अध्यस्तता उत्तम स्थान में जैसे पुरुष ब्रह्म होता है जैसे आत्मा देहादि आत्म निश्चय अध्यक्ष अयुक्तम पूर्व पिछय कहता है दृष्टान्त से गे गेय मात्र विषय स्थान दोनों ही गेय है और दृष्टान्तिक दृष्टान्तिक में एक तो देह है ज्ञर ज्ञानता दूसरा आत्मा है इतर से ज्ञात्र विषय ज्ञर ज्ञात विषय करता है उत्तम ऐसे पूर्व पिछले ने कहा था उसका अनुवाद करते में न सम दृष्टान्त थी दृष्टान्त समान ही जो कहा वो ठीक नहीं वही समय दुषय थी दृष्टान्त का दुष्दीक तो नहीं तरीके दृष्टान्त दृष्टान्त में साधार में क्या है कथम पूर्वी पूछता है उसका उत्तर अभीष्टम साधर्म दशी जो साधर्म दृष्टान्त दृष्टांतिका में है अभिष्ट उसको दिखाते सर्वत्र दृष्टान्त दाष्टान्तिक में साधर्मय कुछ है बिल्कुल सबु साधन में कोई भेद ही नहीं रहेगा में नहीं रहेगा तो दृष्टान्तत्व दृष्टान तत्व ऐसा भाव ही नहीं रहेगा सब सदृश सा हो जाएगा कहीं भी ऐसे कहेंगे भेद नहीं होगा तदगत धर्मवतम भेद भी रहेगा मधर्म भी रहेगा किन्तु कुछ साध्य को लेकर के दृष्टान्त किया जाता है अग्निर्माण का अग्नि तुल्य अग्नि तुल्य कुछ अंश को लेकर के चंद्र मुखम कुछ तो, तो, तो तो कुछ वर्तुल के नहीं तो सर्वसाम्य नहीं होगा सर्वसाम्य होगा तो दृष्टान्तिक नहीं होगा एक ही हो जाएगा इसलिए यहाँ अभिष्ट दृष्टान अविद्या दृष्टान्त दृष्टांतिकितम अविद्यास ही दृष्टान्तिक स्थान पुरुष हो देहात्म आत्मुद्धि साधन में ही अध्यास तरगति महा उद्वन्न में तर अब स्थानुपुरुष में है ज्ञान गे से आरोप नियमाजरे नारोप से आज इतिहास पूर्व कहता है एक गेह का अन्य गेह में आरोप होता है का का स्थानु का रज... पुरुष में अथवा पुरुष स्थान में सर्व का राज्य में अन्य गेह का अन्य गेह में आरोप होता है ज्ञाता में आरोप नहीं होगा ज्ञाता तो स्वयं अलग है ज्ञा इतिहास का निश्चय कहते यू ज्ञातरी व्य विचार होती थी मन से ज्ञाता में आरोप नहीं होता है ऐसा व्यविचार कहते मैं नया नियम ये नियम नहीं है की ज्ञा का ही होगा ज्ञाता में नहीं होगा ज्ञाता में आरोप होता है ज्ञाता भी जरादी आरोप सीखते तो जरा आरोप ज्ञाता में होता है अहम बृद्ध जरा मृत्यु ये तो देह का धर्म है देह का धर्म ज्ञाता आत्मा में आरोप होता है ये सब मानना पड़ता है आत्मा में जरा जरा मृत्यादि है ही नहीं तस् कांतिक दर्शित जरादि जो गें ज्ञान का गेह में आरोप होगा ये नियम उसी का अनेक व्यविचार दिखाया जरादी जराधि का में आरोप होता है अध्यास नियम से तस्या तस् अनेक्य व्याप्ती नियम से क्या नियम है ज्ञा ज्ञात अध्यास ये जो व्याप्ति बताते तो हो उसका व्यविचार जराधि का आरोप आत्मा में होता है ज्ञाता में होता है अतो ज्ञातरे न आरोप व्यविचार संख्या ज्ञाता में आरोप नहीं होगा आरोप तो व्यविचारिक शंका नहीं करनी आत्मनि अविद्या तथा अविद्या स्वाभाविक तदीनत्व संसारित संकट है पूरा आत्मा में अविद्या अध्यास हुआ अविद्या के द्वारा अध्यास होता, आत्मा में अविद्या तथा अविद्या स्वाभाविक अविद्या स्वाभाविक आत्मा में रहा तो अविद्यान से तद अधिन संसारित अविद्या के अधिन संसारित स्वाभाविक होगा आत्मा में ऐसा शंका करता है क्षेत्रित अविद्या है क्षेत्र में तो अविद्या वाला होने से एक आत्मा में कहा अविद्या अविद्यास अविद्या को लेकर के क्षेत्र में अविद्या होने से संसारित आरोप करते अविद्या तो एक मूल अविद्या है और अपराण्यम त्रिथाभि संशय ही ऐसे कुमार ने कहा है अज्ञान अज्ञान और संशय इनको भी अविद्या भ्रम सदस्य कहते यहाँ कहते का अविद्या विपरीत ग्रहा अनादि अनिर्वाच अम विपरीत ग्रह विपरीत ज्ञान आदि से संशय आदि वो है अनादि अनिर्वाच अज्ञान वा जो अनाद अनिर्वाच मूला विद्या लेना है तुला विद्या विपरीत ज्ञान आदि लेना है नाद्य विपरीत ग्रह संशय अग्रहण को लेंगे विपरीत ग्रह आदि तम शब्द अनिर्वाच अज्ञान कार्य तो मूला विद्या है अज्ञान अनिर्वाच्य जिसको तम शब्द से कहा जाता है उसका कार्य है विपरीत ग्रहण संशय उसका कार्य अज्ञान मूला ज्ञान का कार्य है विपरीत ग्रहण संशय तनिष्ठस्य से आत्मधर्मयुगा तनिष्ठ अविद्या में धर्म अविध्या का कार्य अविद्यानिष्ठ अविद्या का धर्म है आत्मधर्म नहीं होगा कौन विपरीत ग्रह संस्यादि न अविद्यामसत्वात तम शब्द तो अविद्या अविद्या शब्द से विपरीत ग्रह आदि को लेकर कहते तामसत्वाद तमश शब्द से अनिर्वाच्य ज्ञान उसका कार्य अनुष्ठ अविद्या का धर्म है अविद्या मूल अविद्या में ही विपरीत ग्रह आदि तदेव प्रपंच उसका विस्तार करते तामसो ही प्रत्यय आवरणात्मकवाद अविद्यामस ही प्रत्यय ये प्रत्यय ज्ञान भ्रम ज्ञान ग्रंथि ज्ञान आवरणात्मकवाद अविद्या तो ज्ञान के विरुद्ध आवरण है इसलिए अविद्या सदस्य उसको कहा वो कैसे विपरीत ग्राहक संशय उपस्थापक हुआ अग्रहणात्मक तीन प्रकार होता है विपरीत ग्राहक भ्रम ज्ञान संशय उपस्थापक और अग्रहणात्मक नयाम स्थानु किन्तु पुरुष एवं ये विपर्य स्थानु को कोई कहता है स्थानु नहीं पुरुष है ये विपर्य हो गया इसी प्रकार देह एव आत्मा अहम देह में आत्मबुद्धि ये विपर्य है और अग्रहण कैसे नास्तान स्थानु ये नहीं ये स्थानुजान अग्रहण और नास्ती आत्मा देहादि से भिन्न नहीं, नहीं ये अग्रहण असंशय सर्वत्र है अहम आत्मा नवा अहम देव नशयम अग्रहण हो गया नाणु है तो का नहीं। नहीं। आगे विपरीत ज्ञान है पुरुष है वो पहले नास्ती स्थानु ये अग्रहण हुआ उसके बाद क्या पुरुष है वो ये विपरीय ब्रह्म ज्ञान हुआ ठीक इस प्रकार नास्ती आत्मा देहादी से अत्रित आत्मा नहीं ये अग्रहण है और उसके कार्य होगा आत्मा देहात्मा दे आदि आत्मबुद्धि ये तीन प्रकार है एक ब्रह्म ज्ञान संशय और अग्रहणात्मक ये जितने है तामस प्रत्यय अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान का ही कार्य है टीका में आवरणात्मकत्व क्या है आवरणात्मक क्या वस्तु ने सम्यक प्रकाश प्रतिबंधकत्व सम्यक प्रकाश का प्रतिबंधक है जब अज्ञान अग्रहण है अधिका ग्रहण नहीं आत्म का आत्मा का ग्रहण नास्तिक आत्मा कहता है तो सम्यक प्रकाश आत्मा का नहीं अर्थात संशय अस्थि नपरीत है देहादि पुरुष एवं ये विपरीत ज्ञान है और पुरुष व स्थानु संशय और नास्ती स्थानु ये होता ग्रहण ये जितने है वस्तु सम्यक प्रकाश के प्रतिबंध के वस्तु सम्य सम्य का सम्यक प्रकाश सम्यक ज्ञान का प्रतिबंध कौन से उसको आवरण का जैसे आवरण होने से समय ज्ञान नहीं होता है किसी वस्तु को ढाक दिया आवरण से सम्यक प्रकाश का प्रतिबंधक है तो ये तामस प्रत्यय आवरण आवरणात्मकत्वा आवरणात्मक उसमें क्या है समय ज्ञान प्रकाश का प्रतिबंधकत्व जैसे आवरण में सम्यक प्रकाश प्रतिबंधकत्व तो ये भी सम्यक प्रकाश का कौन से आवरण का कौन कौन है विपरीत ज्ञान ज्ञान भ्रांति संशय और अग्रहण विपरीत ग्रहण आधे अभिद्य कार्य तो विद्यापोह साधी विपरीत ग्रहण संशय ग्रहण अविदय का कार्य मूल अविद्या का कार्य विद्या विद्या के द्वारा होती इसको दिखाते अविद्या का कार्य होने से विद्या से निवृत्ति यदि अविद्या का कार्य नहीं हो तो विद्या से निवृत्ति नहीं होगी इसको दिखाते विवेक प्रकाश भावित विवेकात्मक प्रकाश हो ज्ञान होने पर भ्रम ज्ञान नहीं रहता है भ्रम ज्ञान संशय कुछ नहीं विवेक से भेद प्रकाश हो गया ये पुरुष ज्ञान हो गया तो ना संशय ना भ्रम है ना, ना ग्रहण इसलिए अभिजेक ज्ञान से निवृत्त होता है तो अभिजेक न कारणा विद्या अनादि अनिर्वाच्य आत्माधर्म से आदि युक्तम ये तो पहले कह दिया अविद्या कार्य है कहा अविद्या विपरीत ग्रहादिर्वा अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान वा दो विकल्प क्या विपरीत ग्रहादि अज्ञान का कार्य होने से आत्मा का धर्म नहीं बता दिया और द्वितीय कल्प कहेंगे जो कारण रूप अविद्या अनादि अनिर्वाच्य वो आत्मा का धर्म अनिर्वाच्यवाद तद धर्म से दुर्वचत्वाद वो तो अनिर्वाच्य वास्तव है नही वास्तव हो तो आत्मा का धर्म होगा अनिर्वाच्य होने से अनिर्वाच्य तो आदि वो त्याधर्म तो आत्मधर्म तुर्वचित आत्मा का धर्म ऐसा नहीं कसते अनिर्वाचक क्या है वो सत्य नहीं असत्य नहीं और उभय भी नहीं जो सत्य नहीं वो आत्मा का धर्म होगा सत्य नहीं असत्य नहीं उभय नहीं ऐसा नहीं तो आत्मा का धर्म कैसे होगा वास्तव है ही नहीं इसलिए होने का आत्मा धर्म नहीं हो सत है विपरीत ग्रह अन्य व्यतिरिकाभ्याम दोष जन्यत्म धर्म त्या और कारण बताते विपरीत ग्रह संशेह संदेह और अग्रहण ये कि क्या किससे होते ये अन्य व्यति दिखाते दोष जन्य दोष होने पर ही पक्षी में कोई दोष हुआ तो वस्तु है स्थाणु है कहते नास्ती स्थानु चक्ष में ये दोन पुरुष पुरुष है वो भ्रम होता है भ्रम संसादी जहाँ होता है कोई दोष होने से ही होता है क्या अंधकार आदि भी दोष है क्या में दोष से कुछ दो तो कारण से ही ब्रह्म होता है अन्य व्यक्त के द्वारा दोष असत्य दोष ब्रह्मा अभाव चक्षरादि दोष निवृत तो हो गया अंधकार आदि दोष निवृत्त तो हो गया प्रकाश से तो भ्रम नहीं रहता है ये अन्य व्यक्त का व्यम दोष जन्य ज्ञान होता है जो दोष जन्य है वो आत्म धर्म नहीं वास्तव नहीं वास् में आवरणात्मके तिमरादि दोषे सत्य अग्रहणाधिर अविद्या त्रय से उपलब्धि आवरणात्मक तामस जो सम्य ज्ञान का प्रतिबंधक है तिमरादि दोषे तिमिरादि दोष होने पर तिमरादि दोषे समय ज्ञान का प्रतिबंधक होने पर ही अग्रहणाधिर अभिद्या त्रय से संशय और भ्रम ये तीन, तीन अविद्या कार्य अभिद्याल अविद्या का कार्य अग्रहण संशय विपरीत तीनों दिखते हैं। कोई दोष होने पर तिमरात्मक दोष जो आवरणात्मक समय ज्ञान का प्रतिबंधक होने पर ही अविद्या के कार्य होते अज्ञान उत्तर वस्तु प्रकाश का प्रतिबंधक तम शब्द अज्ञान अज्ञान से उत्पन्न होता वस्तु का प्रकाश का प्रतिबंधक ही वस्तु प्रतिबंधकों में तिमिर काच आदि दोष तिमिर रोग कांधकार आदि जितने दोष है ये सब दोष है वस्तु प्रकाश का प्रतिबंधक है इस लाभात्मक अज्ञान से उत्पन्न होता है तस्मिन सती अज्ञान मिथ्यादि संश्रेष्ठ ऐसे दोष होने पर अज्ञान है अग्रहण भ्रम ज्ञान अथवा त्रयस्य उपलब्ध आदि तीनों का उपलब्ध कार्य आविद्या को लेते है जब कारण नहीं है दोष आदि नहीं अप्रतित ही भ्रम संशय आदि नहीं होते तो अन्य व्यक्ति क्या निश्चय हुआ विपरीत ज्ञान आधी दोनि विपरीत ज्ञान संशय और विपरीत ग्रहण संशय होता है दोष अनिवृत्त हो गया तो नपरीत ग्रहण न संशय इसलिए दोष अधिन हुआ विपरीत ग्रह आदि अभिद्या विपरीत ग्रह संशय और अग्रहण इस तीनों हो गया दोषाधीन दोष के अधीन होने कारण न केवल आत्मधर्मता शुद्ध आत्मा में ही नौ? ये दोष के कारण होते हैं दोष से निमित्व भाव कार्य से उपाधान निम्प अनिवार्य अविद्या विपर्याद उपादान, उपादान पूरा पिछहता है दोष हो गया निमित्त दोष के कारण ब्रह्म ज्ञान हुआ दोष हो गया निमित्त तो भाव कार्य से उपादान निर्मात भाव कार्य उसका कोई उपादान होना चाहिए यदि भाव कार्य है उसका कोई उपादान होना चाहिए ध्वंस है अभाव कार्य उसका कोई उपादान कारण नहीं होता है तो जितने भाव कार्य भाव वस्तु नित्य हो तो उसका कोई उपादान नहीं भाव हो और कार्य हो तो कोई उपादान नियम ही भाव कार्य से उपादान नियम याव कार्य तोधान दोष भी भाव रूप कार्य होने से उसका भी कोई उपाधन होना चाहिए उपादान अनिर्वाच्य अविद्या है अनिर्वाच्य अविद्या अन्य लोग न एक लोकादि कहते अच्य अभिद्या क्या है अविद्याच्य कुछ है ही नहीं असम से आत्मे आत्मा ही उपादान होगा ब्रह्मादि का यदि कहता चौदय अत्रह मी एवं तरी ज्ञात्र धर्म अभिद्या कहते अभिद्या ज्ञाता का धर्म होगा आत्मा रहेगा विपरीत ग्रहण आदि विपरीत ग्रह दूस तत्व सप्तम एवं तरी एवं तरी तरही सप्तमी विपरीत ग्रह आदि दोष जन्य होने से दोष आत्मा में रहेगा ज्ञाते धर्म अविद्या है तो अभिद्या के कारण ब्रह्म ज्ञान आदि ज्ञाता में रहेगा यह अविद्या शब्द से किसको लिया अग्रहादि तृत अविद्या अभिद्या, अभिद्या का अर्थ मूल अनिर्वाच ज्ञान का कार्य को अभिद्या शब्द से कहते क्यूँकी समय ज्ञान का प्रतिबंध अपनात्मक कौन तीन अग्रह संशय और भ्रम अप्रमाण्य भिन्न मिथ्यात्व्या और अग्रहण अग्रह और संशय अग्रण होते नास्तिक स्थान ये ज्ञान अग्रहण असंशय स्थान पुरुष हुआ और पुरुष विपर्य तीन प्रकार को अविद्या ये विद्या ज्ञान का धर्म हुआ पूरा भी सीखता है विपर्याद सत्य उपाधान सत्य तो प्रसंगाद विपर्य भ्रम का उपादान यदि सत्य मानेंगे तो सत्य हो जाएगा न आत्मा तद उपाधान आत्मा विपर्यादि का उपादान नहीं किंतु दोष से चक्षरादि धर्म तत्व ग्रहणाध अग्रणा देरअ दोषत्वाद कर्ण धर्म सिद्धांतिकता है दोष से चक्षरादि धर्म तत्व ग्रहणार्थ किदि दोष चक्षुरादि में होते हैं कर्ण का धर्म होते हैं चक्षुरादि धर्मकत्व दिखता है दो अग्रहिर तो दो सहनादि भी दोष है होने से, से कर्ण धर्म कर्ण इंद्र का धर्म होगा कारणम अभिद्योत्थम अंत करणम यहाँ कर्ण क्या है कारण नहीं करणम अविद्योत्थम अंत अविद्या से उत्पन्न अंत उसका धर्म होगा उसमें भ्रमादि ज्ञाता में नहीं न तो तद हेतु असिद्धा इति कहता है इसे अविद्या उत्थ का कारण अविद्या मूलाविद्या तो सिद्ध कितना वाच्यम अज्ञान के कहते हैं अज्ञो अन्त स्वरूप जाना कहेंगे न जानम्य अहम अज्ञोह अनुभव होता है साज्ञान पामर्शा न कि दिशा सुखम स्वाप्स कुटकरी कहता है तो अज्ञान का परमर्शी काल अज्ञान का स्मरण होता है तद अवगम आदेश अज्ञानिक ज्ञान अज्ञानिक अवगम सिद्ध होता है ज्ञान होता है मूला विद्याय कार्यलिंग का अनुमान आध आगमच तत्प्र सिद्ध है और कार्यलिंग का अनुमान से ही कार्य है तो उसका कारण होगा कि कार्य है उसका कारण होगा और अनुमान हो और आगम प्रमाणे अविद्या माया तो प्रकृति विद्या माइन तो महेश्वर माया इतना भाष्य में न करण चक्षुष तैमेरिक आदि दोष उपलब्ध है आदि दोष चक्ष में लिखता है इसलिए जितने सब दोष कर्ण का होगा ज्ञान नहीं, ठीक है नौ परिहार चौदह पहले आक्षेप हुआ उसका परिहार क्या आक्षेप एवं तरही ज्ञात्र धर्म अविद्या ये प्रश्न हुआ हुआ, आक्षेप हुआ उसका उत्तर दिया न करण चक्ष दोष उपलब्ध है ये संक्षेप रूप से कहा प्रश्न उत्तर इसका भी स्पष्टीकरण पहले प्रश्न का स्पष्टीकरण करेंगे फिर उत्तर का चौद्यम विवृणत यू मन से ज्ञातृधर अद्याद्या कहा अद्याशय तदे चीद्या क्षेत्रित क्षेत्र जीव में अविद्याशयाद संसारित ठीक है अविद्याद उत्खात अविद्या इतना आशंख्या अच्छा सिद्धांति के पक्ष ने पूछा अभिद्या अच्छा, हो जाए तो संशय ज्ञातुर असंसारी ज्ञाता तो असंसारी असंसारी भ्रम आदि पर वो क्या करेगा उत्खात दस्ट उत जिस उत्तर सर्प का दांत को उखाड़ लिया ऐसे विषय अंत नहीं है सर्प उसको खेलते उसके साथ वो सर्प कुछ नहीं करता केवल ऐसे करेगा कुछ नहीं खेला दिखाने वाले खेलाने वाले देखते किसको पकड़ा देते है? पकड़ो कुछ नहीं करता है इस प्रकार यदि आत्मा है और संसारी तो उसमें ब्रह्म ज्ञान आदि हो तो क्या करेगा अभी कर अभिद्या ऐसे सिद्धांति के तरफ से थोड़ा पूछा गया कर्ण पर पूर्व पिछड़ी है तदे व कह देता अभिदा धर्म तुम तो नहीं कैसे यदि ब्रह्म आदि है तो अभिदा धर्म वो तुम कहते हैं संसारित तो आया ये पूर्व पिछले ने इसके उत्तर देगा सिद्धांत <coughs> मिथ्या ज्ञान आदि मतम एवं आत्मा न संसारित तो स्थिति फलितम पूर्वी कहता है मिथ्या ज्ञान आदि से संशय अग्रह यही आत्मा में संसारित हो यह निश्चय होने पर फलितम तत्र यदुक्तम उत्तम ईश्वर एवं क्षेत्र जो न संसारित है तद तो ये पूर्व से कहता है तो इस होने पर आत्मा में तो संसारित आ गया क्योंकि मिथ्या ज्ञान आदि है वही संसारित है तो आपने जो सिद्धांत ने कहा था ईश्वरी क्षेत्र की वो संसार नहीं है ये ठीक नहीं है यहाँ तक तो आक्षेप का विवरण हुआ आगे सिद्धांत कहेगा तण तो चक्षुषी सिद्धांत ने कहा था न करण चक्षुषी तमीर तो के स्वादी दो सोपलब्ध ये सिद्धांत ने समाधान उत्तर दिया था उसका स्पष्टीकरण परिहार प्रपंच सिद्धांत का परिहार प्रपंच विस्तार करते भगवान वासी का तन्न वो नहीं है जो आपने कहा ज्ञात्र धैमीका तत्त विपरीत ग्रहादीच न ग्रहीतुर्मनो अस्ती हेतु टीका यथा एक दो दिखेगा पर। न अस्ति विपरीतग्रहा्रहीतुरात्मोस्थानी नहीं देतम चक्षुष यहाँ चक्षुषे विपरीतग्राहका दर्शनाथ कर्ण में चक्षुषे कर्ण उसमें विपरीतग्राहकादोष हे तेरादिदोष उनसे न आदि विपरीता तनिमित विपरीत ग्रहण उसका निमित्त विपरीत ग्रहण का निमित्त दोष तमीर कत्व आदि दोष नपरीत ग्रहण दोष जन्य कार्य विपरीत ग्रह विपरीत ग्रह का कारण निमित्त निमिति दोष और कारण तो में ज्ञाता का नहीं तमीर कत्व तो आदि दोष ग्रही तो ग्रहित तो नहीं ग्रह ग्रा ज्ञाता में नहीं कारण में ही विपरीत ग्रह ग्रह आदि विपरीत ग्रहण संशय उसके निमित्त तमीरिकादी दोष चक्षु में है ज्ञाता में नहीं है टीका में अभी आई, तो दिपरिक तो आत्मा में नहीं है इसमें हेतु देते चक्षु ऐसी संस्कार तिमिर अपन थे ग्रहित यदि ज्ञाता का धर्म होता चक्षु में संस्कार करने पर भी भ्रम ज्ञान संस्था ज्ञाता में रहना चाहिए उसका नहीं रहता है क्यूँकी चक्ष का संस्कार क्या अंजनादि आदि लगाने से तिमरा नष्ट हो गया तो ग्रहिता में विपरीत ग्रह आदि नहीं रहता है न ग्रही तुर धर्म ये विपरीत ग्रह आदि विद्या संशय आदि ग्रहिता का ज्ञान का धर्म नहीं है यथा तथा सर्वत्र अग्रहण विपरीत संशय प्रत्य तमित करण से व्यवरंति न ज्ञात क्षेत्र से इसे चक्षु में तिमरादि दोषों से विपरीत ग्रहण संशयादि हुआ ओ ग्रहिता ज्ञानता का नहीं इसी प्रकार जितने सर्वत्र ग्रहण हो विपरीत ग्रहण हो असंशय ज्ञान हो और उनके निमित्त दोष विपरीत ग्रहण संशय प्रत्यय तन निमित्ता उसके कारण जो दोष है दो, उसके जो निमित्त है कर्ण से वो कश्य जी भारंथी कर्ण का ही होगा अंत में न ज्ञान तुम क्षेत्र क्षेत्र नहीं जैसे चक्षुरादि दोष तदन्य भ्रमादि टीका में चक्षु का संस्कार से तिमे अपनी होता है कैसे तदगत न अंजन आदि संस्कार चक्षु में अंजन जान से दोष नष्ट होता है आदि रोग पराकृत नष्ट अनुभव पर। देवदत्त ग्रहिता ज्ञाता है दोष आदि अनुप्रत न उसमें तिमेरादि दोष है न दोष जन्य भ्रम ज्ञान संसदी को तस्तम न तस्त तदर्म देवदत्त ज्ञाता में तत् धर्मत्व तो नहीं है दोष दोष जन्य भ्रमादि नहीं है अतमतम तत्व तो नात धर्म दोष तत्कार जैसे चक्षु में तिमरादि दोष है तत्कृत भ्रमादि है यह चक्षु में है क्योंकि चक्षु का अंजन के संस्कार करने पर नष्ट हो जाता है ज्ञानता का नहीं तो दोष दोष जन्य कार्य जैसे ज्ञानता में नहीं कर्ण में है ठीक इस प्रकार सर्वत्र अज्ञान संशय आदि जितने के आत्मा के अग्रहण ना आत्मा अग्रहण संशय आत्मा देव देह वियम व्रहण स्थूल आदि मनुष्य आदि जितने संशय विपरी आदि है सब दोष जन्य होने कारण दोष दुष दो जन्य होने से अथवा कार्य होने दोष दोष कार्य हुए होने से न आत्मा धर्म विमतम विवादास्पदम के आत्मा विषय अज्ञान संशय विपरीय तत्व तो आत्मधर्म आत्म धर्म वास्तव आत्मा का धर्म नहीं आरोपी तो होता है वास्तव नहीं।, तो का नहीं।, तो नहीं है कारण तो क्या दोषवाद ये दोष अथवा दोष का कार्य उनसे जैसे दोष है आत्मधर्म नहीं है इस तत्कार्य संशय भ्रम आदि अभी नहीं है आत्मा का ज्ञानता का सम्मत सम्मत हो गया सम्मत दृष्टांत भी होता दिया दृष्टान्त हो गया तिमिर आदि दोष तत्जन भ्रम विपरीत तो ग्रहा आदि तत्व तो नत्म धर्म वेद्य तो सम्प्रति बन जो वेद्य होता है होता है वो आत्मा का धर्म नहीं होता है वेद्य है पटा में रूप दिखता है वो आत्मा का धर्म नहीं घटपटादी आत्मा का धर्म नहीं गे अपन से भिन्न तो है ये विपरीत ग्रहादि भी गे जाना जाता मुझे मेरे भ्रम हो गया मुझे संशय ये विपरीत अज्ञान नहीं जानता ये सब ज्ञा होने के कारण विद्य होने के कारण आत्मा धर्म नहीं होगा संप्रति बन बे घटो पटा दी संवेद्यवाच भाषा में तेसाम प्रदीप प्रकाश व्याम प्रदीप का प्रकाश ज्ञ होने के कारण प्रद्वीप प्रकाश जिस प्रकार आत्मा का धर्म नहीं है इस प्रकार सर्वत्र जो गेय है वो आत्मा नहीं धर्म संशय अग्रहण भी ज्ञाने से आत्मा नहीं होगा किंच वेद्यम ये वेद्यम तेद्यम अपने से नहीं यथा दीपादी दीप आदि दीप है दृष्टान्त ज्ञ स्वा देवता है ज्ञान विपरीत ग्रह आदि नाम अपनी वैद्य आदि विपरीत ज्ञान आदि से संशय और अग्रहण ये भी ज्ञ है तो है दिखते मुझे भ्रम हो गया संशय नाम जाना ग्रहण का भी होता है वेद्य गेय हो गया होने से वेद्य होने कहा ना अतृत विद्य अत वेद्य होगा अपने संवेदिता न संवेद्य धर्मवान संवेदिता ज्ञाता धर्म वाला नहीं ज्ञ का धर्म ज्ञाता में नहीं क्यों ज्ञाता भिन्न हो गया वेदी तृत्वा ज्ञाता होने का था देवदत्त देवदत्त ज्ञाता जैसे घटपटादि धर्म वाला नहीं है घटपटादि रूप से उसका धर्म देवदत्त में नहीं न संवेद्य रूपाधिमान जैसे देवदत्त संवेद्य घट आदि के रूप वाला नहीं है ठीक इस प्रकार विपरीत ग्रहण आदि के ज्ञाता न संवेद्य धर्मवान विपरीत ग्रहण आदि वाला नहीं है तो उसमें ज्ञाता में आत्मा में क्षेत्र में विपरीत ग्रहण आदि नहीं है संवेद सात्म व्यतिरिक्त संवेद्य भिन्न के द्वारा गृह होगा किंच विपरीत ग्रह तत्व न आत्म धर्म व्यभिचारित और एक जो व्यभिचारी आत्मा धर्म नहीं ऐसे कृषक शरीर में कृषक कभी स्थूलत कभी पतला हो गया बड़ा हो गया रोग हो गया मोटा हो गया पतला हो गया ये व्यभिचारी हमेशा शरीर में कृषक स्थूलत थो नहीं रहता है जो व्यभिचारी है यथा कृष्त्व आधी स्थूलतम पीनत्व शरीर में वो आत्मा व्यभिचार्य होने के का कारण आत्माधर्म नहीं है ठीक है विपरीत ग्रह आदि हमेशा नहीं रहते कभी भ्रम ज्ञान कभी संशय कभी यथार्थ ज्ञान हो ये सब व्यविचार्य होने का तब तो तक तो आत्मधर्म नहीं होगा इत्यादि सर्व कारण कर्णे जो कई बल्य सर्ववादी अभिद्यादि दोष अनुपात जो कई बल्य मुख्य होता है सब वादी मानते है अवस्था में कोई अविद्या अविद्या कार्य दोष ब्रह्मादि कुछ नहीं मानते सर्व कारण व्योगे तो कर्ण का अभाव हो गया कर्ण रहने पर ही दोष रहता है संशय भ्रमादि कई बल्य मुख्य अवस्था में कर्ण इंद्र कुछ नहीं तो भ्रम संशय आदि नहीं रहता है कोई मुख्य काल में संशय भ्रम आदि नहीं मानते भ्रम संशय का तो फिर मुख्य क्या है उत्तम एवं विवरण आत्मन विपरीत ग्रह आदि स्वाभाविक व आगंतुक विकल्प आद्य दुषेत उसका फिर विवरण करते स्पष्टीकरण करते हुए विपरीत ग्रह आदि से संशय अग्रहण ये स्वाभाविक है अथवा आगंतुक तो है स्वाभाविक है आगंतुक नहीं किसी कारण से होते विकल्प आद्यन विपरीत ग्रहण स्वाभाविक है ऐसा नहीं आत्म यदि क्षेत्र अग्नि उष्णवत स्व धर्म धर्म न कदाचित अग्नि का उष्ण स्पर्श है स्वाभाविक धर्म है उसका कभी वियोग नहीं होता है यदि आत्मा क्षेत्र का ये धर्म होगा विपरीत ग्रह आदि तो न कदाचित जो स्वाभाविक है हमेशा रहेगा जो स्वाभाविक है हमेशा रहेगा स्वाभाविक होगा तो फिर क्या होगा यदि विपर्य राज्य हमेशा रहे अतो अनिर्मोक्ष चाहिए विद्या विद्या ज्ञान और विद्याजन्य और ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी स्वाभाविक है स्वाभाविक होने से उसकी निवृत्ति नहीं हो नहीं होने से क्या होगा मोक्ष नहीं होगा हमेशा ही आत्मा में संशय भ्रम आदि रहेगा तो मुख्य नहीं होगा अनिर्मोक्ष यदि इसको स्वाभाविक मानेंगे तो इससे स्वाभाविक पक्ष नहीं विपरीत ग्रह स्वाभाविक का नहीं और दूसरा विकल्प आगंतु महिमिति का आगंतुक किससे उत्पन्न होगा आगंतुक किससे उत्पन्न किस, उत्पन किस, उत्पन किस निमित बिना अपने आप उत्पन्न हो जाए स्वतः स्वतः उत्पन्न हो जाएगा विपरीत ग्रह आदि तो भी अमुक्ति परत अमुक्ति अमुक्ति तब अमुक्ति स्वतः स्वाभावि विपरीत ग्रह होता है तो फिर मुक्ति क्या आत्मा जब तब तक तो विपरीत तो ग्रह संदी होता रहेगा तो मुक्ति नहीं अमुक्ति। अब परतस्चेद कहेंगे परत क्रहते व्योमतर्वगत अमृत से आत्म न कचित संयोग विभागनुपत्ते आत्मा सर्वगत है अमृत है वह व्यापक अभिक्रिय तो उसके साथ आत्मा का किसी के साथ संयोग अभियोग नहीं होगा न संयोग ना विभोग विभुत्वाद अभिक्रियवाद अमृतत्वादक अभिक्रपक होने से अभिक्रिय विभु में क्रिया नहीं होती और अमृत है काठिन्य नहीं आत्मा व्यम न के नीति संयोग विभाग अनुभव जैसे आकाश का भी किसके साथ संयोग विभाग नहीं होता है किससे संबंध नहीं होता है इस बार आत्मा का नहीं होगा नहीं विक्रिया अभावनी वस्तु तो संयोग विभाग हो आत्मा आकाश में विक्रिया नहीं तो वस्तु तो संयोग विभाग नहीं आय के लोग तो कहते आकाश का संयोग घट के साथ होगा किंतु संयोग को कहते अव्याप वृत्ति एक देश में एक देश में नहीं रहता ये संयोग स्वाभाविक है जो जो संयोग है वो अव्याप वृत्ति व्याप होकर जैसे रूप घट का रूप सर्वत्र है किन्तु घट किसके साथ संयोग करो वो घटा के सर्वत्र नहीं रहेगा कुछ देश में रहेगा कुछ देश में नहीं रहा जल भर दिया अंदर वाले हैं बाहर नहीं हाथ में पकड़ा एक देश में रहा एक देश में नहीं ये नायक के लोग को ही कहते हैं संयोग अव्यापक वृत्ति सर्वव्यापक नहीं तो आकाश का घट के साथ संयोग मानेंगे तो आकाश के एक देश में रहेगा एक देश में नहीं हो सर्वत्र घट दिखेना चाहिए यदि घट आकाश का संयोग सर्वत्र आकाश में है तो जहाँ घटा नहीं है वहां भी घटा दिखे क्योंकि घटा का संयोग वहां भी सर्वत्र आकाश में एक घट रखा वो घटका आकाश के साथ संयोग तो है और आकाश को कहते नि आकाश निरवय उसका एक देश में घटका सहयोग है निरवायु कहकर भा एक देश में संयोग बनेगा निरवय क्या एक देश तो ये कल्पना करनी पड़ेगी वास्तव नहीं इसलिए वास्तव घट के साथ आकाश का संयोग न्याय पक्ष में नहीं घटेगा वो तो कहते अव्यापवृत्ति भी कहते हैं और घटाकाशी कहते हैं और एक देश में कहते हैं आकाश को निरव भी कहेंगे आकाश निर है, है। और उसका एक देश में घट का नहीं तो अव्यापति कैसे बनेगा और व्यापक हो जाए तो सर्वत्र घट दिखे इस घट के साथ आकाश के साथ किसी का भाग नहीं होता है असंग और आत्मा असंग आकाश के जैसे नहीं होगा असंग आत्मा ना आकाश की अपेक्षा इसमें और असंग है तब अस किसके साथ संबंध नहीं होगा न पर तो भी फिर पर तो उसमें कैसे पर निमित्त इसमें नहीं रहेगा तो आत्मा में विपरीत ग्रह आदि पर निमित्त के कारण कैसे होगा कोई निमित्त दोष भी उसमें नहीं असंग इसलिए न पर विपरीत तो ग्रह तस्मी कहा आत्मा नहीं पर निनिमित के कारण विपरीत ग्रह संचार नहीं होगा तस्से आत्म धर्म तो क्या हुआ विपरीत ग्रह संशय और जिसको अविद्या शब्द से कहा अभिद्या के कार्य वह आत्मा का धर्म नहीं हुआ नहीं उनसे क्या निष्पन्न हुआ फलित महा क्षेत्र में ईश्वर यदि आत्मा का धर्म नहीं है तो में नित्य ईश्वर सिद्ध हुआ क्योंकि इसमें यदि कोई धर्म संसार धर्म आए तो ईश्वर नहीं हुआ कोई संसार धर्म नहीं आया विपरीत ग्रहण संशय आदि नहीं रहा जितने विपरीत ग्रहण संशय ग्रहण नहीं रहा शुद्ध है क्षेत्र ईश्वर सिद्धम् क्षेत्र से ईश्वर निध आत्मनो निर्धर्मक भगवत अनुमतिमा भगवान ही कहते हैं आत्मा निर्धर्मक अनादीत निर्गुणवाद पर न करते कुछ क्रिया ही नहीं अनादीत निर्गुण इत्यादि ईश्वर वचना भगवान का वन ईश्वर सती आत्मनो असंसारी ते अभी आत्मा तो ईश्वर रूप हो गया तो असंसारी हो गया तो फिर विधि शास्त्र अध्यक्ष निषेध शास्त्र अध्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण सभी हो गया शास्त्र और किसके रूप करना प्रत्यक्ष दिखता भेद दिखता है कोई सुखी कोई दुखी संसारी असंसारी ये आत्मा तो फिर संसार कहाँ रहेगा संसार निरालंबन हो जाएगा इसलिए ये तो नहीं होना चाहिए शास्त्र व्यर्थ नहीं होना चाहिए प्रत्यक्ष अप्रमाण नहीं होना चाहिए इसलिए तात्विक संसारित आत्मा में संसारित तो वास्तव में चाहिए शंका करता पूर्व से ननु एवं सती संसार और संसारित तो अभावी संसार नहीं रहा और संसारी भी कोई नहीं रहा संसारित्व तो भी किसी में आएगा आत्मा ही था परमात्मा से एक हो गया और कोई नहीं शास्त्र अनर्थक आदि दोष से शास्त्र में अनर्थक्य आदि से प्रत्यक्षादि प्रमाण विरुद्ध होता है ये दोष होगा ये दोष होने से संसार तो मानना चाहिए अभिप्राय नहीं तो ये दोष रहेगा ठीक है विद्या विद्यावस्थायाम अविध्यावस्थाएं बा शास्त्र अनर्थ के मित्र विकल्प आद्यम प्रत्याय सिद्धांत पूछता है ज्ञान होने के बाद शास्त्र आदि के है या ज्ञान होने के पहले विद्यावस्थायाम अविध्यावस्था है वह शास्त्र अन्य शास्त्र आन ज्ञान होने के बाद विद्या विद्यावस्था में अथवा उसके पहले यदि आद्य कहेंगे विद्या विद्यावस्था में ज्ञान होने के बाद शास्त्र आदि अन्य तो ये सबके मत में है जब मोक्ष प्राप्त कर लिया शास्त्र आदि उसके लिए कोई जरूरत नहीं ना, सिद्धांत के सर्वे अभ्यपगत अथवा सब मानते आनर्थज्ञ दो मोक्ष प्राप्त करने के बाद शास्त्र और क्या करेगा मोक्ष प्राप्त करने से शास्त्र साधन आदि कोई आवश्यक है सब मानते ना न सर्वे अभ्युपक तत्वादी मैं देख विद्व मुक्त अभावस्य अभाव्य मुक्त हो गया विद्वान ना तो संसारे संसार तद तो आधार अभाव्य संसार संसार आधारत्व संसारी नहीं रहता तद तो आधारत्व ही नहीं रहेगा सर्ववादी सम्मतवा सौवादी मानना पड़ता है मानिक सौवादी को मुक्त होने पर उसमें संसार संसार आश्चर्य तो नहीं रहेगा तथा शास्त्र अन्य चौद्यम माया बना प्रतिविधे तो सौवादी को पूछो मुख्य मोक्ष के बाद शास्त्र अनर्थ किया शास्त्र सफल है मुख्य होने के बाद शास्त्र के, के क्या प्रयोजन है, तो अनर्थ के दोसे, है प्रत्यक्षादी विरोध तो कुछ नहीं इसलिए माया बना में केवल समाधान करूं, ये बात नहीं सौवादी के है समान ये संग्रह वाक्य संक्षेप वाक्य उसका विवरण करते में। सर्वेर ही आत्मवादी जो आत्मा नहीं मानते चार वो तो अलग है मुख्य ही नहीं मानेगा कुछ ही मर तो हो गया शास्त्र आदि कुछ प्रमाणी नहीं प्रत्यक्ष किंतु जो आत्मा मानते है देता को ये दोष इष्ट है कि शास्त्र मुक्त होने मुक्ति होने के बाद कोई शास्त्र आदि का प्रयोजन नहीं रहता है मुक्ति के पहले ही सब कुछ मुक्ति होने के बाद कोई नहीं न परिहर्तव्य होती सौ आदि के लिए दोष है और हम केवल उसका परिहार करेंगे ठीक है अभिप्राय अज्ञाना प्रश्निप्राय <coughs> सिद्धांत का अभिप्राय नहीं समझ करके अपने पूर्व अपना अभिप्राय करता है प्रश्न में कथम अभ्यपगत है सौके से बा, सर्ववादी से मानते शास्त्रान हम तो शास्त्र मुक्त, मुक्ता संसारित व्यवहार अभाव सर्वे आत्मवादी मुक्ता नाम, संसार संसारित व्यवहार अभाव सर्वे आत्मा के उत्तरे मुक्त होने के बाद मुक्तात्मा में न संसारे न संसारित है संसार संसारित व्यवहार होगा मुक्त होने व्यवहार होगा मुक्ति के पश्चात व्यवहार का भाव सर्वे आत्मवाद भी इष्ट ठीक तो है अध्यक्षाद अनर्थक्यम तो मुक्त के प्रति विधि शास्त्र तो प्रति अनर्थ हो गया प्रत्यक्षादी प्रमाण भी अनर्थ हो जाएगा ऐसा शंका करता पूर्वी न तो तेसा शास्त्र दोष प्राप्ति अभ्युगत सब लोग मुक्ति के बाद मुक्त आत्मा में संसार संसारित तो व्यवहार नहीं मानते तो फिर शास्त्र अनर्थ के लिए हो जाएगा ऐसा कोई नहीं मानते सर्ववादी नाम शास्त्र अनर्थि दोष शास्त्र अनर्थ क्यों आदि से प्रतिशा प्रमाण विरोध दो? ये दोष प्राप्ति नहीं मानी गयी नहीं व्यवहार अतिथिश गुण दोष आशंका वो व्यवहार अतिथि होगी मुक्त उनमें भी दोष गुणों की शंका ही नहीं दी तेना मुक्ता शैव द्विती मुक्ता में जैसे शास्त्रादि अनर्थक है ही वहाँ शास्त्र आदि कोई प्रयोजन नहीं इसी प्रकार हमारे पक्ष में क्षेत्र है क्षेत्र रूप है अद्वितीय तम प्रति शास्त्र ज्ञान हो जाना पड़ा शास्त्र आदि अन्य विद्यावस्था में अस्थित विद्यावस्था में ज्ञान होने के बाद शास्त्र अन्य कोई प्रयोजन नहीं जो ज्ञान हो गया हम अस्म ब्रम यदि फलित तथा न क्षेत्र ज्ञान ईश्वर एकत्र भवतु न अस्कम क्षेत्र ज्ञान ईश्वर एकत्र क्षेत्र ज्ञान ईश्वर एक ज्ञान हो गया जिनको ज्ञान हो गया उनके पति विद्यावस्था में शास्त्र अनक्यम तो अविद्यावस्था में अनाथक्य ऐसा नहीं कह सकते द्वितीय दुष्ट अविद्यावश्य अर्थवत्व अविद्यावस्था में शास्त्र सार्थक उसका विवरण शो मित्र